महापुराण नव स्कंध अथ दसमोध्याय भगवान श्री राम की लीलाओं का वर्णन श्रीशुकुवाच खट्वांगा दीर्घ बाहुश्च रघुस्तुस्रवाह अजस्तथ महाराजस्तस् दशरथो भगवुखदेव जी कहते हैं परीक्षित खटवांग के पुत्र दीर्घबाहु और दीर्घ के परम यशस्वी पुत्र रघु हुए रघु के अज और अज के पुत्र महाराज दशरथ हुए तस्यापि भगवाने हरि, भगवेशा ब्रह्म मोहरी अशांशन चतुर्धागागात्रिता शुरै राम भरत शत्रुघ्ना संज्ञाया देवताओं की प्रार्थना से साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीहरि ही अपने से चार रूप धारण करके राजा दशरथ के पुत्र हुए उनके नाम थे राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न तस् अनुचरित राज तत्वर्श भी श्रुतम भी वर्णित भूरी तवया परीक्षित सीतापति भगवान श्री सी राम का चरित्र तो तत्वदर्शी ऋषियों ने बहुत कुछ वर्णन किया है और तुमने अनेक बार उसे सुना भी है गुरहरथे त्यक्ता राध्यों व्यचरदनवरम पद्म पदभ्या प्रिया पाणस्पर्शाक्षमाभ्याम मृजतपथरुजो यो हरीद्रानुजाभ्याण्यख्या प्रिय विरहुषा रोपितं भ्रो भ्रोविंभ दस्ताबिवर से खलध दहन कौशल इंद्रोवता भगवान श्री राम ने अपने पिता राजा दशरथ के सत्य की रक्षा के लिए राजपाट छोड़ दिया और वे वन वन में फिरते रहे उनके चरण कमल इतने सुकुमार थे कि परम सुकुमारी श्री जानकी जी के कर कमलों का स्पर्श भी उनसे सहन नहीं होता था वे ही चरण जब वन में चलते चलते थक जाते तब हनुमान और लक्ष्मण उन्हें दबा दबा उनकी थकावट मिटाते सुरपणखा को नाक कान काट कर विरूप कर देने के कारण उन्हें अपनी प्रियतमा से जानकी जी का वियोग भी सहना पड़ा इस वियोग के कारण क्रोधवश उनकी भावें तन गई जिन्हें देखकर समुद्र तक भयभीत हो गया इसके बाद उन्होंने समुद्र पर पुल बांधा और लंका में जाकर दुष्ट राक्षसों के जंगल को दावाग्नि के समान दग्ध कर दिया वे कौशल नरेश हमारी रक्षा करें विश्वामित्राध्भरे जय न मारीचाद्यान साचराह पश्य तो लक्ष्मण से वता नैरित भगवान श्री राम ने विश्वामित्र के यज्ञ में लक्ष्मण के सामने ही मारीच आदि राक्षसों को मार डाला वे सब बड़े बड़े राक्षसों की गिनती में थे यो लोकवीर समित धनुरय समुग्रम सीता स्वयंवर गृहे त्रिशोपनीतम आजा बाल गजलीय सजीकृत नृप्रभंज मध्य परीक्षित जनकपुर में सीता जी का स्वयंवर हो रहा था संसार के चुने हुए वीरों की सभा में भगवान शंकर का वह भयंकर धनुष रखा हुआ था वह इतना भारी था कि तीन सौ वीर बड़ी कठिनाई से उसे स्वयंवर सभा में ला सके थे भगवान श्री राम ने उस धनुष को बात की बात में उठाकर उस पर डोरी चढ़ा दी और खींचकर कर बीच से उसके दो टुकड़े कर दिए ठीक वैसे ही जैसे हाथी का बच्चा खेलते खेलते एक तोड़ डाले जित्वान रूप गुणशील अवयोंग रूपाम सीताभिधाम श्रियम से अभिलब्धमा मार्गे व्रजन भृगुपते दर्पराजाम भगवान ने उन्हें अपने वक्षस्थल पर स्थान देकर सम्मानित किया है वे लक्ष्मी जी ही सीता के नाम से जनकपुर में अवतीर्ण हुई थी वे गुणशील अवस्था शरीर की गठन और सौंदर्य में सर्वथा भगवान श्रीराम के अनुरूप थी भगवान ने धनुष तोड़कर उन्हें प्राप्त कर लिया अयोध्या को लौटते समय मार्ग में उन परशुराम जी से भेंट हुई जिन्होंने 21 बार पृथ्वी को राजवंश के बीच से भी रहित कर दिया था भगवान ने उनके बढ़े हुए गर्भ को नष्ट कर दिया स सत्यपाश पर पिता से चापि शिषा जगृह स्वभार्य राज्यम सिंह प्राण प्रणयिन्हृदो निवासम त्य तो आज जौ वन मसूर व मुक्त संगह इसके बाद पिता के वचन को सत्य करने के लिए उन्होंने वनवास स्वीकार किया यद्यपि महाराज दशरथ ने अपनी पत्नी के अधीन होकर ही उसे वैसा वचन दिया था फिर भी वे सत्य के बंधन में बंध गए थे इसलिए भगवान ने अपने पिता के आज्ञा सिरोधार की उन्होंने प्राणों के समान प्यारे राज्य लक्ष्मी प्रेमी हितैषी मित्र और महलों को वैसे ही छोड़कर अपनी पत्नी के साथ यात्रा की जैसे मुक्त संग योगी प्राणों को छोड़ देता है रक्षा ससुर व्यकृतम रूपम शुद्ध बुद्धे तस् खरत्रिश्रीदूषण मुख्य बंधुन जघने चतुर्दश सहस्रम अपारमणीयम ओ दंड पाणी रथमान उवासम वन में पहुंचकर भगवान ने राक्षस राज रावण की बहन सुरपणा को विरूप कर दिया क्योंकि उसकी बुद्धि बहुत ही कलुषित काम वासना के कारण अशुद्ध थी उसके पक्षपाती खर दूषण त्रिश्रा आदि प्रधान प्रधान भाइयों को जो संख्या में चौदह हजार थे हाथ में महान धनुष लेकर भगवान श्री राम ने नष्ट कर डाला और अनेक प्रकार की कठिनाइयों से परिपूर्ण वन में वे इधर उधर विचरते हुए निवास करते रहे सीता कथाश्रवण दीपितयन श्रेष्ठम विलोक निपते दशकंधरेण जघ्नेद्भुत वपुषाश्रम तोष्टो मारीचमाशुसिखेन यथा कमुग्रह परीक्षित जब रावण ने सीता के रूप गुण सौंदर्य आदि की बात सुनी तो उसका हृदय कामवासना से आतुर हो गया उसने अद्भुत हरिण के वेश में मारीच को उनकी पन्नकुटी के पास भेजा वह धीरे धीरे भगवान को वहाँ से दूर ले गया अंत में भगवान ने अपने बाण से उसे बात की बात में वैसे ही मार डाला जैसे दक्ष प्रजापति को वीरभद्र ने मारा था अरक्षोधम विपिन समक्षम वैदेहराज दुत प्रया पिताया भ्रात्रावे कृपणवत्या वियुक्त स्त्री संग गति प्रथयश्चार जब भगवान श्रीराम जंगल में दूर निकल गए तब लक्ष्मण की अनुपस्थिति में नीच राम राक्षस रावण ने भेड़िए के समान विदेह नंदनी सुकुमारी श्री जी को हर लिया तदनंतर वे अपनी प्राण प्रिया सीताजी से बिछुड़ अपने भाई लक्ष्मण के साथ वन वन में दीन की भांति घूमने लगे और इस प्रकार उन्होंने यह शिक्षा दी कि जो स्त्रियों में आसक्ति रखते हैं उनकी यही गति होती है दग्ध्वात्मकृत्य हतकृत्य महन कबंधम सक्षम विधायक कपिभेदयिता गतिम तैह बुद्धवात्थिते प्लवेंद्र सैन्य बेला मघास मनजो जितांग इसके बाद भगवान ने उस जटायु का दाह संस्कार किया जिसके सारे कर्म बंधन भगवत सेवा रूप कर्म से पहले ही भस्म हो चुके थे फिर भगवान ने कबंध का संहार किया और इसके अनंतर सुग्रीव आदि वानरों से मित्रता करके वाली का वध किया तदनंतर वानरों के द्वारा अपने प्राण प्रिया का पता लगवाया ब्रह्मा और शंकर जिनके चरणों की वंदना करते हैं वे भगवान श्री राम मनुष्य किसी लीला करते हुए वंदनों की सेना के साथ समुद्र तट पर पहुँचे यदो सम विभृत्त कटाक्षपात संभ्रांत न क्रम करो भय गण घोष सिंधु शिश्यर्ण परिगृह्य रूपी पादार विंदम उपगम्य वहां उपवास और प्रार्थना से जब समुद्र पर कोई प्रभाव न पड़ा तब भगवान ने क्रोध की लीला करते हुए अपने उग्र एवं टेढ़ी नज़र समुद्र पर डाली उसी समय समुद्र के बड़े बड़े मगर और मच्छ खलबला उठे डर जाने के कारण समुद्र की सारी गर्जना शांत हो गई तब समुद्र शरीरधारी बनकर और अपने सिर पर बहुत सी भेंटें लेकर भगवान के चरण कमलों की शन में आया और इस प्रकार कहने लगा न वयम व्यम जड़धियों नो विदा भूम कूटस्थम आदिपुर जगतामधीशम यजत प्रजेश मनो स भूतपते है स भवान गुणेश अनंत हम मूर्ख हैं इसलिए आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते जाने भी कैसे आप समस्त जगत के एकमात्र स्वामी आदिकारण एवं जगत के समस्त परिवर्तनों में एक रस रहने वाले हैं आप समस्त गुणों के स्वामी हैं इसलिए जब आप सत्व गुण को स्वीकार कर लेते हैं तब देवताओं की रजोगुण को स्वीकार कर लेते हैं तब प्रजापतियों की और तमोगुण को स्वीकार कर लेते हैं तब आपके क्रोध से रुद्रगुण की उत्पत्ति होती है काम हम प्रया त्रैलोक्य रावणमु वीर पत्नी बधने तुम हि तेजसोवितयी गायंत ते दिग्विजय लोम जमुपेत्य भूपा वीर श्रिरोमणे आप अपनी इच्छा के अनुसार मुझे पार कर जाइए और त्रिलोकी को रुलाने वाले विश्रवा के कुपुत रावण को मारकर अपनी पत्नी को फिर से प्राप्त कीजिए परंतु आपसे मेरी एक प्रार्थना है आप यहाँ मुझ पर एक पूल बांध दीजिए इससे आपके यश का विस्तार होगा और आगे चलकर जब बड़े बड़े नरपति दिग्विजय करते हुए यहाँ आएंगे तब वे आपके यश का गान करेंगे बद्धो दधो रघुपतिर्विविधाद्रकूट है से तुम कपिद्र कर कंपित भू रुहांगईह सुग्रीवील हनुमत प्रमुख प्रमुख लंका विभीषण दिशा विशद्रदग धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने अनेकानेक पर्वतों के शिखरों से समुद्र पर पुल बांधा जब बड़े बड़े बंदर अपने हाथों से पर्वत उठा उठा कर लाते थे तब उनके वृक्ष और बड़ी बड़ी चट्टाने थर थर काँपने लगती थी इसके बाद विभीषण की सलाह से भगवान ने सुग्रीव नील हनुमान आदि प्रमुख वीरों और वानरी सेना के साथ लंका में प्रवेश किया वह तो श्री हनुमान जी के द्वारा पहले ही जलाई जा चुकी थी सानर इन्द्र बलरुद्ध विहारकोष्ठ श्रीद्वार गोपुर सदो बल भीटंका निर्भज्यमान धीरण ध्वज हेम कुंभ सिंगाटका गज कुल हृदय घृणाम उस समय वानर राज की सेना ने लंका के शहर करने और खेलने के स्थान अन्न के गोदाम खजाने दरवाजे फाटक सभा भवन छज्जे और पक्षियों के रहने के स्थान तक को घेर लिया उन्होंने वहां की वेदी ध्वजाएँ सोने के कलश और चौराहे तोड़ फोड़ डाले उस समय लंका ऐसी मालूम पड़ रही थी जैसे झुंड के झुंड हाथियों ने किसी नदी को मथ डाला हो रक्षा पते तदवलोक्य निकुंभकुंभ धूम्राक्ष दुर्मुख सुरांत नाथकादीन पुत्र प्रहस्तमतिकाय विकंपनादिन तर्वानुगान समहनोद कुंभकर्ण यह देखकर राक्षसराज रावण निकुंभकुंभ धूम्राक्ष दुर्मुख सुरांत नरांत प्रहस्त अतिकाय विकंपन आदि अपने सब अनुचरों पुत्र मेघनाद और अंत में भाई कुंभकर्ण को भी युद्ध करने के लिए भेजा ताम जात धान प्रतनाम से खडग दुर्गा सुग्रीव लक्ष्मण मरुत सुत गंधमाध नीलांग दर्शम वितोगात राक्षसों की वह विशाल सेना तलवार त्रिशूल धनुष प्रश दृष्टि शक्ति बाण भाले खड्ग आदि शस्त्र अस्त्रों से सुरक्षित और अत्यंत दुर्गम थी भगवान श्री राम ने सुग्रीव लक्ष्मण हनुमान गंधमादन नील अंगद जाम और पनस आदि वीरों को अपने साथ लेकर राक्षसों की सेना का सामना किया तेने कपा रघुपते रभीपत्य सर्वे द्वंद्वरूत तथा भेदे जघनुर्ध्मय गिर गेशुभिंगदाद्या सीताभिमर जत मंगल रावण शान रघुवंश शिरोमणी भगवान श्री राम के अंगद आदि सब सेनापति राक्षसों की चतुरंगणी सेना हाथी रथ घुड़सवार और पैदलों के साथ द्वंद्व युद्ध की रीति से भिड़ गए और राक्षसों को वृक्ष पर्वत शिखर गदा और बाणों से मारने लगे उनका मारा जाना तो स्वाभाविक था क्योंकि वे उसी रावण के अनुचर थे जिसका मंगल श्री सी सीता जी को स्पर्श करने के कारण पहले ही नष्ट हो चुका था रक्षा पति स्व बल नष्टि अभेक्ष आ जानक मथाभस रामम स्वचंदुमति मातलिपनी थे विभ्राज मानत क्षुरप्रईह जब राक्षसराज रावण ने देखा कि मेरी सेना का तो नाश हुआ जा रहा है तब वह क्रोध में भर कर पुष्पक पर आरूढ़ हो भगवान श्री राम के सामने आया उस समय इंद्र का सारथी मातली बड़ा ही तेजस्वी दिव्य रथ लेकर आया और उस पर भगवान श्री राम जी विराजमान हुए रावण अपने तीखे बाणों से उन पर प्रहार करने लगा राम अस्तमाह कांता समक्षतावतते तपस् फ जुगुपित यामा काल यु कर्लघवीर्य भगवान श्री राम ने रावण से कहा नीच राक्षस तुम कुत्ते की तरह हमारी अनुपस्थिति में हमारी प्राण प्रिया पत्नी को हर लाए तुमने दुष्टता की हद कर दी तुम्हारे जैसा निर्लज्ज तथा निंदनीय और कौन होगा जैसे काल को कोई टाल नहीं सकता कर्तापन के अभिमानी को वह फल दिए बिना रह नहीं सकता वैसे ही आज मैं तुम्हें तुम्हारी कन्नी का फल चखाता हूँ एवं क्षिपन धनुषिधित्रुत हृदय विभेदि मुखैन्न पना धयती जल पति झंडे सुकृति इस प्रकार रावण को फटकारते हुए भगवान श्री राम ने अपने धनुष पर चढ़ाया हुआ बाण उस पर छोड़ा उस बाण ने बज्र के समान उसके हृदय को विदीर्ण कर दिया वह अपने दसों मुखों से खून उगलता हुआ विमान से गिर पड़ा ठीक वैसे ही जैसे पुण्यात्मा लोग भोग समाप्त होने पर स्वर्ग से गिर पड़ते हैं उस समय उसके परिजन परिजन हाय हाय करके चिल्लाने लगे तथो तो निष्क्रम्य लंका या जातु धान्य सहस्र स मंदोदरिया समम तस् प्रवृद्त उपाद्रवन तदनंतर हजारों राक्षसियां मंदोदरी के साथ रोती हुई लंका से निकल पड़ी और रणभूमि में आई स्वान्न स्वान्न बंधुन परिसमणेशुभिता रुर्दू सुस्वर हम दीना घंत्य आत्मा उन्होंने देखा कि उनके स्वजन संबंधी लक्ष्मण जी के बाणों से छिन्न भिन्न होकर पड़े हुए हैं वे अपने हाथों अपनी छाती पीट पीट कर और अपने सगे संबंधियों को हृदय से लगा लगा कर ऊँचे स्वर से विलाप करने लगीं हा हतास्म वयम नाथ लोक रावण रावण कम जारणम लंका तद्य हीना हाय हाय स्वामी आज हम सब भी मौत मारी गई एक दिन वह था जब आपके भय से समस्त लोगों में त्राहि त्राहि मत जाती थी आज वह दिन आ पहुंचा कि आपके न रहने से हमारे शत्रु लंका की दुर्दशा कर रहे हैं और यह प्रश्न उठ रहा है कि अब लंका किसके अधीन रहेगी नैबम वेद महा भाग भगवान गतः तेजोन भाव सीता ननी तो दशा आप सब प्रकार से संपन्न थे किसी भी बात की कमी न थी परंतु आप काम के वर्ष हो गए और यह नहीं सोचा कि सीता जी कितनी तेजस्वनी हैं और उनका कितना प्रभाव है आपकी यही भूल आपकी इस दुर्दशा का कारण बन गई कृतहिषा विधवा लंका वुल नंदन देहाकृतोन्नम गिद्धानाम आत्मा नरक हेतवे कभी आपके कामों से हम सब और समस्त राक्षसवंश आनंदित होता था और आज हम सब तथा यारी लंका नगरी विधवा हो गई आपका वह शरीर जिसके लिए आपने सब कुछ कर डाला आज गीधों का आहार बन रहा है और अपने आत्मा को आपने नरक का अधिकारी बना डाला यह सब आपकी ही नासधि और कामुकता का फल है श्रीशु कुचन स्वाम विभीषणचक्रे कौसलेन्द्र अनुमोदित पितृमेध विधान यदुक्त सांपराहिक जी कहते हैं परीक्षेद कोसलाधीश भगवान श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से विभीषण ने अपने स्वजन संबंधियों का यज्ञ की विधि से शास्त्र के अनुसार अंत्येष्टि कर्म किया ततो ददर्श भगवान शोक भिकाश्रमे क्षा स्विहि शिशुपा मूलमाश्रिता इसके बाद भगवान श्री राम ने अशोक वाजिका के आश्रम में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई श्री सीता जी को देखा वे उन्ही के विरह की व्याधि से पीड़ित एवं अत्यंत दुर्बल हो रही थी राियतमा भार् दीना व्याख्या कंपत आत्मसंदर्शनाहलाद विकसन्मुख पंकजा अपनी प्राण प्रिया अर्धांग्नि श्री सीता जी को अत्यंत दीन अवस्था में देखकर श्री राम का हृदय प्रेम और कृपा से भर आया इधर भगवान का दर्शन पाकर सीता जी का हृदय प्रेम और आनंद से परिपूर्ण हो गया उनका मुख कमल खिल उठा आरोप प्याुर्णतृभ्याम हनुमुद्यत विभीषणा भगवान दत्ताक्ष गणेशता लंका मायुष्ट कल्पांतम झजोचैण अमृतपुरी ओकि कुसुमय लोकपाला अर्पित ही पथी भगवान ने विभीषण को राक्षसों का स्वामित्व लंकापुरी का राज्य और एक कल्प की आयु दी और इसके बाद पहले सीता जी को विमान पर बैठाकर अपने दोनों भाई लक्ष्मण तथा सुग्रीव एवं सेवक हनुमान जी के साथ स्वयं भी विमान पर सवार हुए इस प्रकार चौदह वर्ष का व्रत पूरा हो जाने पर उन्होंने अपने नगर की यात्रा की उस समय मार्ग में ब्रह्मा आदि लोग पालगण उन पर बड़े प्रेम से पुष्पों की वर्षा कर रहे थे उपगीयमान चरित सत्या गौमूत्र या भकमकाम बरम महाकारुणिको तप्य जटिले स्वयं भरत प्राप्त माकर्ण पौरात्मा पुरोहित पादुकेशरथीन सेमं प्रत्युत गृज नंदी ग्रामिविरा गीतृस्वर ब्रह्म घोषेण च मुहो पठद्भिब्रह्मवादि स्वर्णकक्षा पता बैचिध्वजरथ सरस्वै ुक्मसन्ना भटवर्म शेणीरवार मुख्याभिर्भित पधानु पारमेठानुपाधा पनियाचान चादो न्यपत प्रेम नाम प्रकृण हृदय क्षण इधर तो ब्रह्मा आदि बड़े आनंद से भगवान की लीलाओं का गान कर रहे थे और उधर जब भगवान को यह मालूम हुआ कि भरत जी केवल गोमूत्र में पकाया हुआ जौ का दलिया खाते हैं वलकल पहनते हैं और पृथ्वी पर डाभ बिछा कर सोते हैं एवं उन्होंने जटाएं बढ़ा रखी है तब वे बहुत दुखी हुए उनकी दशा का स्मरण कर परम कारुण करुणाशील भगवान का हृदय भर आया जब भरत को मालूम हुआ कि वे मेरे बड़े भाई भगवान श्री राम जी आ रहे हैं तब वे पुर्वासी मंत्री और पुरोहितों के साथ को साथ लेकर एवं भगवान की पादुकाएँ सिर पर रख उनकी अगवानी के लिए चले जब भरत जी अपने रहने के स्थान नंदीग्राम से चले तब लोग उनके साथ साथ मंगल गान करते बाजे बजाते चलते चलने लगे वेदवादी ब्राह्मण बार बार मंत्र वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और उसकी ध्वनि चारों ओर गूंजने लगी सुनहरी कामदार पताकाएं फहराने लगी सोने से मढ़े हुए तथा रंग बिरंगे ध्वजाओं से सजे हुए रथ सुनहले सास से सजाए हुए सुंदर घोड़े तथा सोने के कवच पहने हुए सैनिक उनके साथ साथ चलने लगे सेठ साहू का श्रेष्ठ वारांगनाएँ पैदल चलने वाले सेवक और महाराजाओं के योग्य छोटी बड़ी सभी वस्तुएं उनके साथ चल रही थीं भगवान को देखते ही प्रेम के उद्वेक से भरत जी का हृदय गदगद हो गया नेत्रों में आंसू छलक आए वे भगवान के चरणों पर गिर पड़े पादुकेत प्राजलिर्वासोचन तमाशिष्य चिरमदोरभ्याम स्नापय नेत्र जय जल उन्होंने प्रभु के सामने उनकी पादुकाएं रख दी और हाथ जोड़कर खड़े हो गए नेत्रों से आंसू की धारा बहती जा रही थी भगवान ने अपने दोनों हाथों से पकड़कर बहुत देर तक भरत जी को हृदय से लगाए रखा भगवान के नेत्र से भरत जी का स्नान हो गया रामो लक्ष्मण सीताभ्याम विप्रेभ्यो ये हसनम तेज्य स्वयं नमच्चक्रे प्रजाभिश्च नमस्कृत इसके बाद सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ भगवान श्री राम जी ने ब्राह्मण और पूजनीय गुरुजनों को नमस्कार किया तथा सारी प्रजा ने बड़े प्रेम से सिर झुकाकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया संगान उत्तरा संगान पतिम वृक्ष चिरागतम उत्तरा कौशलामाल्य किरण तो नृतुर्मुदाम उस समय उत्तर कोसल देश, देश की रहने वाली समस्त प्रजा अपने स्वामी भगवान को बहुत दिनों के बाद आए देख अपने दुपट्टे हिला हिलाकर पुष्पों की वर्षा करती हुई आनंद से नाचने लगी पादुके भर तो गृह चामोत्तम विभीषण सुग्री सुग्रीवा सुग्रीव श्वेत छत्र मरुसुत भरत ने भगवान की पादुकाय ली विभीषण ने श्रेष्ठ चवन सुग्रीव ने पंखा और हनुमान जी ने श्वेत छत्र ग्रहण किया धनुस शत्रुघ्न सीता तीर्थकमंडल अभिभ्रद्गम हेम चरम्क्षराक्षित शत्रुघ्न जी ने धनुष और तर्कस सीताजी ने तीर्थों के जल से भरा कमंडलु अंगद ने सोने का खडग और जांबुआन ने ढाल ले ली पुष्पस्थोन्वितात्री भी तूयमान बंद भी विरेजे भगवान राजन गृहेश चंद्रा इन लोगों के साथ भगवान पुष्पक विमान पर विराजमान हो गए चारों तरफ स्थान स्त्रियां बैठ गई वंदे जन स्तुति करने लगे उस समय पुष्पक विमान पर भगवान श्रीराम की ऐसी शोभा हुई मानुग्रहों के साथ चंद्रमा उदय हो रहे हों भ्रातृभिनित सोपी सो सभा सो प्रावित्पुरी प्रविश्य राजभवनम गुरुपत्नी सुमातरम गुरुन्वय से वरजान पूजिता प्रत्यपूजयत वैदे ही लक्ष्मण से यथावस्थ इस प्रकार भगवान ने भाइयों का अभिनंदन स्वीकार करके उनके साथ अयोध्यापुरी में प्रवेश किया उस समय वह पुरी आनंदोत्सव से परिपूर्ण हो रही थी राजमहल में प्रवेश करके उन्होंने अपनी माता कौसिल्या अन्य माताओं गुरुजनों बराबर के मित्रों और छोटों का यथा योग्य सम्मान किया तथा उनके द्वारा किया हुआ सम्मान स्वीकार किया श्री सी जी और लक्ष्मण जी ने भी भगवान के साथ साथ सबके प्रति यथा योग्य व्यवहार किया पुत्रान स्महस्तास्तूम प्राणास्तन्वास्थिता आरोप्यांकेंचन त्यो बाजपेयी घय उस समय जैसे मृतक शरीर में प्राणों का संचार हो जाए वैसे ही माताएं अपने पुत्रों के आगमन से हर्षित हो उठें उन्होंने उनको अपनी गोद में बैठा लिया और अपने आंसुओं से उनका अभिषेक किया उस समय उनका सारा शोक मिट गया जटा निर्मुच अभिधवत कुलवृद्ध समम गुरच यथन्द्रम चतु सिंधु जलाद इसके बाद वशिष्ठ जी ने दूसरे गुरुजनों के साथ विधि पूर्वक भगवान की जटा उतरवाई और बृहस्पति ने जैसे इंद्र का अभिषेक किया था वैसे ही चारों समुद्रों के जल आदि से उनका अभिषेक किया एवं स्नान सुहा स्वलंकृत सुभाषोभिर्भ्रतभिर्भार्यू इस प्रकार सिर से स्नान करके भगवान श्री राम ने सुंदर वस्त्र पुष्पमालाएँ और अलंकार धारण किए सभी भाइयों और श्री जानकी जी ने भी सुंदर सुंदर वस्त्र और अलंकार धारण किए उनके साथ भगवान श्री राम जी अत्यंत शोभायमान हुए अग्रहीदासनम भ्रात्राम प्रणपत प्रसादित प्रजास्वधर्म निरता वरणाश्रम गुणान्विता जुगोपितृभद्रामो में नि पितरम चतम भरत जी ने उनके चरणों में गिरकर उन्हें प्रसन्न किया और उनके आग्रह करने पर भगवान श्रीराम ने राज सिंहासन स्वीकार किया इसके बाद वे अपने अपने धर्म में तत्पर तथा वर्णाश्रम के आचार को निभाने वाली प्रजा का पिता के समान पालन करने लगे उनकी प्रजा भी उन्हें अपना पिता ही मानती थी त्रेतायाम वर्तमान आयाम काल कृत समोत रामे राजन धर्मे सर्वभूत सुखावें परीक्षित जब समस्त प्राणियों को सुख देने वाले परम धर्मज्ञ भगवान श्री राम राजा हुए तब था तो त्रेता युग परंतु मालूम होता था मानो सतयुग ही है वना नद्यो गिरजो वर्षाली द्वीप सर्वे काम दुखा आसन प्रधानम्भर शिक्षित उस समय वन नदी पर्वत वर्षद्वीप और समुद्र सबके सब प्रजा के लिए काम धेनु के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले बन रहे थे नाधि व्याधि जरा ग्लानी दुख शोक अभयकमा मृत्युश्चान क्षताम ना सिद्रा विराजन्य थोक्षजे इंद्रतीत भगवान श्री राम के राज्य करते समय किसी को मानसिक चिंता या शारीरिक रोग नहीं होते थे बुढ़ापा दुर्बलता दुख शोक भय और थकावट नाम मात्र के लिए भी नहीं थे यहाँ तक कि जो मरना नहीं चाहते थे उनकी मृत्यु भी नहीं होती थी एक पत्नी राज चरिता शुचि स्वधर्मम गृह में धीयम शिक्षण भगवान श्री राम ने एक पत्नी का व्रत धारण कर रखा था उनके चरित्र अत्यंत पवित्र एवं राजर्षियों कैसे थे वे गृहस्थोचित स्वधर्म की शिक्षा देने के लिए स्वयं उस धर्म का आचरण करते थे प्रेम नान वृत्या शीलेना प्रसयावनता सती धिया छावज्ञा भरतो सीता हरण मन सतीशरोमणी सीताजी अपने पति के हृदय का भाव जानती रहती वे प्रेम से सेवा से शील से अत्यंत विनय से तथा तो अपने बुद्धि और लज्जा आदि गुणों से अपने पति भगवान श्री राम जी का चित्त चुराती रहती थी यदि श्रीमद्भागवते महाप्राणे पारवश्याम तेतायाँ नौमिसकंधे स्कंधे राम चरित दसमोध्याय